जय जय गुरु गौ रंग गन्धर वीरधार जी की जय अकर चैतन्य नमठ की जय अशमी गुरुपाद पद्म तलाशिल भक्ति प्रमोद परीक्षमी गुरु, गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरुपाद पद्म तलाशिल भक्ति सारंग गुरुसाई महाराज जी की जय जय मितलाशिला भक्ति दुत माधव गोशि महाराज जी की जय ओमताप सीमा भक्ति पर गंकेश गोस्वी महाराज जी की जय जय जय सपाश्व शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वी ठग प्रभुपात की जय परमस गौर किशोरदास बाबा महाराज की जय गौरवान जय जो बलदेवी दास जी की जय जयशील विश्वनाथ चौक महाशय की श्रीवृंदावन दास महाशय की श्रीला कृष्णदास क विराज गोस्वामी जी की श्रीकृष्ण चैतन् प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाध हसीवा श्री गौर भक्तबिंदु जय रूप सनातन भट्टरघुणा श्री जीव गोपाल भट्टदास गुणेश्वर सर्वेश राय रवानंद सरबमत आदि अंतरंग भक्तबिंद रूपानंद गुरुवार किए शानंदोशीनिवास आज रामचंद्र को विराट नरोत्तम ठाकुर आदि अंतरंग भक्तबिंदुए जय जय श्री मायापुद जय जय श्री कलाव सीमा श्र समय श्री गौरी सेवा समय पूर्वोभूतपूर्वाचार्य शिष्यभक्तिहितंचन गोसिंह महाराज जी की जय अखिल भारसि चैतन्य गौरी अठरव्रत मनाच वनदीय शिक्षक भक्तिवल्ल गोसिंह महाराज जी की जय श्रीपरिवय महाराज की जय रूपानु गुरुवर्ग की जय पूजनी उपस्थित वैष्णविंद्र हरिनाम संकीर्तन की जय जय जय श्री मायापूतधाम नव दीपधाम की जय जय श्री पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम की जय दादा मनात् वृंदावन धाम की जय शम गुण राधे गुण गिरिराज गौधनंद गमजर प्रसन्ना की जय नानंद सर्व पेन सर्व मान सर्व पवन सर्व कुसुम सर्व चंद्र सर्व गोविंद कुंण मानसगंगा दान घाटी मानसगंगा हरिदेव जी महाराज गोपेश्वर महादेव भूतेश्वर महादेव चकालेश्वर मन नंदेश्वरमा कामेश्वरमा इमली की जय जय जय एक चक्राधाम की जय एक चक्रा धाम की गर्भवस की यहां नित्यानंद प्रभु आविर्भव शिकचान की आविर्भव तुदिया आविर्भव तिथि बरा महा महोत्सव की यहां जय पद्वति मैया की जय जय सिंहरा पंडित महाशाय चौपार्श्व शैली नित्यानंद प्रभु की यहां अनंत करे वैष्णव बिंदु की हरिनाम संकीर्तन की हरि नाम प्रभु की यमठे विघिमलित सिद्ध विटेर विग्रहगण राधा गोपीनाथ गौर नित्यानंद आदि विग्रहगण की जगन्नाथ जी अनंत करीब विष्णव हरिनाम संकीर्तन के हरिनाम प्रभु के जय गौर पेमानंदे हरि वंदे yes, गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वित श्रीचैतन्यभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे नंद नंद नंद राधि का चरणोद गोपीजन सामूतम बिंदव मनोहर वंचाकल्पतरुवश्यवश पति पाने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति नम मूकघयत गिरी यहां वंदे परमाधवृंद वैपिया वैकेश्वक्तिपदी दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरचन देवी सरस्वती व्या तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्र प्रकाशने छदातगुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगद सदाभव मवीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव भीरुंच्यम भीता पुनतपाल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरण त्यक्ता दुस्त सुराजक्ष्यं धर्मीर्ज वचसा जगा माया वधावदो महापुरुषते चरणा मायादीत वधाद वंदे महापुरशते चरण यमुनीचा विस्वरजीत किमी गबवधुस्वदर्शी पूर्णागरसागरसारूर्ति साराधिका मयि कदाऊंको श्री श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनता नंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद सियाद गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद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 संकेतनिकरो कमलायताक्ष विषाम्बरो द्विजरो जगध वंदे जगत प्रिय करो करुणुतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे बागी सजस्व बदने सजस्वी लक्ष्मीजस्वी ज्यास्त हृदय संगी सिम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जेश स एस भगवान दयनत जदि जर्वलीक ते दुस्तरामती न माहुमीति स्वासी गालभक्षे जैसा स यश भगवान्दन सर्वात्मनाश्रित पद निलीक ते दुस्तराति तरह मैं न माति भक्षे शिशिभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिशिभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा ने बताएं इस जिंदगी में सारे व्यवस्था दो दिन का है ये जगत में जो भी व्यवस्था आप बनाओ सारे व्यवस्था सब दो दिन का है ये पार्मानंट नहीं है जिंदगी जाने वाला पहुपा बोलते थे टाइम इज गोइंग बट वी आर प्लेइंग समय जा रहा है हमारा जिंदगी खेल कूद में चले जा रहा है ये जगत में जितना भी व्यवस्था करो आए आराम का भविष्यत के लिए कुछ भी व्यवस्था करो कुछ भी व्यवस्था करो लेकिन ये समझ के रखना जिंदगी जाने वाला है एनी टाइम यू कैन डाई बुद्धिमान व्यक्ति गुरु वैष्णव का पैसा भगवान का पैसा लेके कभी भी खेलते नहीं है मजा करते नहीं क्योंकि संभव नहीं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते थे देखो जड़ जगत का किसी चोर है बदमाश है ये चोर बदमाशों का कभी मंगल हो सकता है इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में हो सकता है लेकिन गुरु वैष्णव का एक फूटाकोरी जो अपना व्यवहार में लगा दिया वो मुश्किल है एक फूटाखोरी गुरु वैष्णव का आग जैसा है दारका लीला में एक प्रसंग उठाकर नितानंद बभू का गुणगान करने का प्रयास करूं दारका में शायद आप लोग सुने होंगे भागवत कथा सुनते हैं वहाँ कीकोलास बन के निगोराज कुएँ के अंदर पड़े थे और जितना सारे दारका में जदुवंशीय बालक है खेल कूद में वहाँ पहुँचे और आश्चर्य अद्भुत ये प्राणी को देख के खबर भेजें कि क्या आश्चर्य की बात है इसको इतना बलवान है सब जदुवंशी का बच्चा सब लेकिन उठा नहीं सके छोटा सा प्राणी सभा में जाकर खबर किए कि ऐसा ऐसा हालत है भगवान अंतर्जामी हैं सब जानते हैं वहां पहुंचे ये सिक्खा देने के लिए जब वहां पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण खेल खेल में उसको उठा दिए उसको परसों भगवान श्री कृष्ण का परसों पाते हुए वो अपना सुंदर पहले का मापिक रूप धारण के निगोराज इसके भी कहानी है छोटे मोटे कहानी है निगोराज बहुत गौ माता को दान करते थे बहुत बद्धो बद्ध एक बद्धो का बहुत हिसाब होता है वो भी सोने का सिंह मोड़कर हार लगाकर उसका साथ दक्षिणा गोमाता का पालन किया सब शायद हमारा पुराण में ऐसा कोई राजा आज तक पैदा नहीं हुआ जिन्होंने निगो का मापिक इतना गोदान किए हैं इतना दान पुण्य किए अनपैराल अनबिटन संभव नहीं ये निगोराज को भी नरक में जाना पड़ा और नरक में गए तो आश्चर्य हो गये? जोमराज जी बोले देखो आपका पुण्य जो है अनंत ये इसका कोई शेष नहीं है लेकिन एक पाप है इसका फल पहले भोग कि पुण्य का फल बोले महाराज पाप अगर है तो पाप का फल ही थोड़ा भोग ले पहले लेकिन मैंने क्या किया था कुछ तो अन्यायी तो नहीं किया बोले तुमने नहीं किया लेकिन अनजाने में हो गया था तुमने जो गोदान किए थे उनमें से एक ब्राह्मणों का जो गौ वहां से दूसरे जगह एक ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मणों का घर में चला गया वो ब्राह्मण देख लिया तो बोले ये गौ तो मेरा है वो बोले ना तो मेरा है दोनों में झगड़ा हो गया बात चलते चलते राजा तक पहुंचा राजा ने बोले इसमें मुश्किल की क्या बात है हम तो लाखों लाखों गौ माता दान देते हैं हो सके कि एक गौ माता आपका घर से वहां चला गया होगा चलो हम एक हजार गौ इसका बदले में दे दे तो ब्राह्मण ने जिद्दी किया बोले नहीं महाराज वही गौ को चाहिए बोले वो गौ कैसे दे गया आप दोनों में आपस में लड़ गया इसका बदले में आपको हजारों गौ दे दे बोले नहीं उसी गौ चाहिए अब दोनों में लड़ाई हो गया क्या किया जाए राजा का कोई समाधान नहीं दिखा और ठाकुर जी तो निगर का दोष लगा निगर राज जो गोदान किया था वो दूसरा जगह चला गया उसका कोई कसूर नहीं था फिर भी दोष लगा भगवान श्री कृष्ण वहां खड़ा होकर दारिका में वो कुए के सामने सुंदर प्रवचन किए देखो ब्राह्मण वैष्णव हर आपने तो भगवान है उसका बात तो नहीं बोला भगवान का भी जो भगवान का है वही गुरु वैष्णव का है गुरु वैष्णव तो सेवा करने वाले है भगवान तो अनंत ब्रह्मांड तो भगवान का ही है सुंदर बताए देखो कुछ भी हो कुछ भी हो जिंदगी पर किसी भी मुसीबत आ जाए किसी भी हालत से गुरु वैष्णव का एक फूटे कोड़ी भी लेने का कोशिश मत करो इसमें आग जैसा है शास्त्रों में बताया है जे जलते हुए आग में हाथ मत लगाओ जलती हुई आग में हाथ मद लगाओ एक बच्चा भी मासूम बच्चा अनजाने में अगर आग में हाथ लगा दिया तो उसको हाथ जलाके रखेंगे आंख तो नहीं सोचेंगे कि मासूम है वो हाथ को जला देंगे और सूरज का जो जैठ महीना में वैशाख महीना में जो इतना प्रखोर रोध है ताप है उसमें बाहर मत जाओ उसको जला के रख देंगे ऐसा भी होता है बिंदावन में हुआ पचास डिग्री का ऊपर टेम्परेचर चलाए गए दिल्ली में यहां जलाके रख कर देंगे लेकिन इसका बाद भी एक बात बोले देखो आंख तो आपको जला के रख देंगे सूरज में जैठ मायना में जब कड़ा धूप है उसमें मत निकालो आपको जला देगा लेकिन उससे भी एक चीज है वो है गुरु वैष्णव उसका साथ कुछ भी मत करो इतना जला देगा तो गुरु वैष्णव तो दोष नहीं लेते हैं लेकिन ऐसा ही बात है कि भगवान सहन नहीं करते भगवान सहन नहीं करते गुरु वैष्णव का साथ कुछ भी हो जाए तो उसमें जो जलना पड़ेगा वो कहना ही क्या पहला बात ये है कि आज शिल नित्यानंद प्रभु बलराम अनंत देव जिनके आज आविर्भाव तिथि हैं नित्यानंदो नित्य आनंदो का अवसर प्राप्त हुआ जीव नित्यानंदो जे टुकड़े टुकड़े आनंद भोग कर रहा है जीव जितना सारे संसारी जीव सब छोटे मोटे टुकड़ा टुकड़ा सब सुख आनंद लेके व्यस्त है लेकिन अखंड आनंद जिस भजन में आप आए हों इसमें अखंड आनंद है जिसका खोज आपका नहीं है जिसका कोई खोज नहीं है आपका पास अखंड आनंद अनंत इस अखंड आनंद को टुकड़ा टुकड़ा करना संभव नहीं बद्ध जीव जड़ जगत में जो सुख आनंद लेते हैं वो तो अप्राकृत वो आनंद का परछाई है असली आनंद नहीं है हमारा गुरुवर्ग ने बोलते थे तुम्हारा जिंदगी भर का नंगापन का समाप्ति चाहते हो तो एक काम करो नितानंदो का साथ अनंत देव का साथ संबंध जोड़ लो अगर अनंत देव का साथ आपका संबंध जोड़ ले तो उसमें फिनाइट कंसेप्शन दूरीभूत हो जाएगा अनंत देव का साथ संबंध जोड़ लो अनंत देव का साथ संबंध जोड़ने का साथ साथ ही आपका अनंत काल का जो नंगापन सारे समाप्त हो जाएगा आप बाकी कोई रास्ता ही नहीं है क्या करोगे कैसे करोगे पहले ही शुरुआत में बताए थे कि ये जगत का जितना सारे व्यवस्था आप कर लो ये जगत का जितना सारे व्यवस्था आप कर लो अपना सुख सुख विधान के लिए ये जगत का सारे व्यवस्था अस्थायी है इमारनेंट नहीं है ये जगत में जितना ही व्यवस्था कर लो आपका जिंदगी को एकदम खतरा से बाहर लेने के लिए एल में डिपोजिट कर दो मानी और अलग अलग बैंक में इधर उधर सारे कर दो और अपना जिंदगी को पूरा एकदम तमाम सुरक्षा करने का व्यवस्था करो स्टिल जो वास्तव बुद्धिमान आदमी है वो जानते हैं जिंदगी का कोई सिक्योरिटी है नहीं जिंदगी का कोई सिक्योरिटी है नहीं ये तो कहने का बात है कर लेते भद्र ए जगत के सारे व्यवस्था दो दिन का है ये समझ ले तो सारे खतरा का बाहर चला गया यही छोटे से बात अगर समझ में आए कि इस जगत में हम कुछ भी कर ले ये कुछ नहीं है हमारा जिंदगी खतरा का बाहर नहीं है लेकिन जब हम बलराम नित्यानंद प्रभु का साथ संबंध जोड़ ले तो हमारा जिंदगी खिलेगा आनंद से क्योंकि अनंत आनंद है जिसका खोज बद्ध का पास नहीं है इसलिए ये छोटे मोटे आनंद लेने के लिए दौड़ते हैं जिंदगी में बहुत सारे डिग्रियां हासिल करते हैं नौकरी चाकरी लगा देते हैं फिर शादी भी हो जाते हैं बहुत सारे एंजॉयमेंट दे कैन डू बट स्टिल देखा जाए तो उसका जिंदगी खतरा में है बहुत सारे हैं विदेश से पास करके आए दस साल बारह साल पास करके इधर आने का बाद जब आने का खबर मिला तो सारे कंपनी बोलते हैं हमारा ज्वाइन करो हम इतना देंगे लेकिन जब घर आए दो दिन के अंदर उसका ब्रेन सेरिब्रल स्ट्रोक हो गया बस पूरा ब्रेन आउट ऑफ ऑर्डर जितना लाखों लाखों रुपया फॉरेन में खर्चा किया पढ़ाई के लिए वो और क्या काम का सारे जिंदगी वो बोझ बन के रह गए हैं दूसरे का बोझ बन के वो एडुकेशन गया, और वो कंपनी वाले भी और आने वाला नहीं है क्योंकि वो निकम्मा बन गया जलंधर में रहते हैं हमारा बहुत प्यारा शिले भक्ति वल्लभ चित्तुस्मार का शिष्य है चाडा फैमिली में सुने होंगे अमित चाड्डा बहुत प्यार करते हैं हम महाराज बोलते पागल हो जाते कितना करोड़ रुपया है उसका पिताजी बोल नहीं सकता लेकिन फिर भी उसका बीमारी आज तक समाधान नहीं हुआ वह ऐसे ही रह गया ऐसा कर कुछ समाधान नहीं हुआ उसका चचेरा बहन का ब्रेन ट्यूमर हो या कैंसर वो वर्ल्ड में जितना बड़ा बड़ा जगह है बोल दिया था कि महाराज कितना भी पैसा लगे अब इसको अच्छा कर दो लेकिन डॉक्टर ने बोले ये अच्छा होगा नहीं जवाब दे दिया अंतिम में बोला भारती महाराज और आप आओगे भारती भारतीय आशीर्वाद करेंगे आप आर कथा करोगे अंडरग्राउंड में जो उसका हल है लेकिन इसका भी सुजोग नहीं मिला क्योंकि उम्र गया तब मतलब आपका अमानती पैसा आपका को भी कोई भी चीजगी को एकदम अच्छा से अच्छा रहने का व्यवस्था कोई मुसीबतें ना आए खतरा से बाहर लेने का जो प्रचेष्टा सारे बेकार हो गया सो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं भगवान श्री कृष्णो भागवत में सुंदर एगारह वास में उद्धव जी को सुंदर बताएं। हमारा ये जगत में जो बहुत सारे डिग्रियां हासिल किए हैं बहुत कमाते हैं बहुत बुद्धि उसको बोलते हैं बुद्धिमान लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरा उत्तर दिए बुद्धिमान किसको बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण ने बोले वो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान है ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा चौ मनीषिणम जब सत्यम अन्य नेह मरते ना अपनती अमृतम ही इज एक्चुअल इंटेलिजेंट हुन थिंक देर इज नो सर्टेनिटी ऑफ माई लाइफ तो उसका बाद वो क्या करे वो वास्तव अमृत प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करने का व्यवस्था अर्थात गुरु वैष्णव आचरणशील पावरफुल महापुरुषों का चरण में आश्रय ले ले क्योंकि महापुरुषों का चरण में जब तक आश्रय ना ले तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते जैसे नैवेद्य में तुलसी नहीं देने से भगवान स्वीकार नहीं करते इससे चैतन्य तो भागवत में लिखा हुआ शायद आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सा मरिया कारण जो आश्रय लेके वास्तव गुरु वैष्णव का धोखेवाज का नहीं जो देने वाले है भगवान को दे सकता है तुम्हारा कारोबार का कैसे उन्नति हुए इसका व्यवस्था करने वाला नहीं है गुरु वैष्णव चाकर नौकर चाकर नहीं है जो आप गुरु वैष्णव को नौकर चकर बना लिया हमारा धंधा अच्छा हो जाए शुद्ध वैष्णव ऐसा नहीं करेंगे तुमको भगवान चाहिए कि नहीं बोलो तो आओ नहीं तो दफा हो जाओ डोंट डिस्टर्ब मे गौरकिशोर बाबाजी महाराज के पास कितना आदमी आते थे चरण धुलेने लगे थे तुम्हारा सतनाश हो जाएगा क्यों हमारा पैर सोया इच्छा करके बोलते थे थोड़ी सत्यनाश होगा वो दुखी होके विमला प्रसाद प्रभुपाद के का पास जाके शिकायत करते थे महाराज बाबाजी महाराज के पास दंड वध करने गया कुछ तो खराब काम नहीं किया और दंडवाध किया तो बोले सत्यनाश हो जा तेरा सत्यनाश हो जाएगा क्यों ऐसा प्रभुपात ने मुस्कुराया प्रभुपाद ने मुस्कुरा के बोले देखो विचार करके सचमुच हमारा कितना हिम्मत है कि गुरु वैष्णव का चरण का धूलि हम माथे में ले कि उनका चरण पकड़ ले जो इसका चरण पकड़ने के लिए मैने बड़े बड़े सब देवता लोग भी इच्छा करते हैं शुद्ध वैष्णव का चरण धुली उद्धव जी जानते आसा महो चरण रेणु जू सा मम बिन्दावने किलमलता दीन <coughs> जाज सज्जन आज पथंज्वा भेजू मुकुंद पदवीं सुतिमेगा आसा महो चरणुजुसा हमसा बिन्दावने किमी गुलमलताओदीन जा दुस्त सज्जन मज पथं चित्वा भेजू मुकुंद पद विम सुमी ग्रह सु जिनका चरण धूलि एक रेणु आशा मोह चरण रेणु नॉट रेणुब बहुवचन न एक रेणु गोपियों का गोपीचरण का एक रेणु प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा जी शंकर उद्धव जी रोते हैं कब मिलेगा जिन चरण नेणु भगवान से किसन मांगते हैं हमको दो कब मिलेगा गोपियों का चरण राधा रानी का चरण रेणु ओ भगवान कैसा है पूछो हम तो अपना पैर को आगे बढ़ाते तो धो हमारा पैर खूब धो लो हम बड़ा आचार्य बन गया लेकिन गोलकिशोर बाबा जी मारे के चरण धोने या गुस्सा हो जाता क्यों वो जाने कपट है भजन करने के लिए नहीं आए दूसरा कोई भक्त आए उसको कुछ नहीं बोलते बैठाते वो जानते हैं भक्ति प्रतिप को से महाराज जब पूर्वाश जब नौकरी चार की छोरा मास्टर था जब आए विमोला प्रसाद भेजे बैठो बैठो हमारे सामने बैठो प्रभु एक कीर्तन सुना कीर्तन सुनाए, है आ हा एक कीर्तन का व्याख्या करो तो थोड़ा व्याख्या किया बड़ा प्रसन्न हुआ कभी कोई भी वो व्यक्ति की चीज लाते गौरकिशोर बाबा ठुकरा देते नहीं ले जाओ हमको नहीं चाहिए नहीं लेते और वो व्यक्ति लेके गए कुछ फल पपीता लेके दिए अंतर जामी है रख लिए जब ही बोले विमला प्रसाद का भक्ति मिनोद ठाकुर ने भेजे हैं अब बोले महाराज हमारा अभी तक आश्रय नहीं हुआ गुरुचरण गौरकिशोर बाबा बोर जोर से हासे आश्रय नहीं हुआ आपका आप बोलते हो मायापुर से आ रहे हो बोला हाँ मायापुर से आ रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेजे हैं विमला प्रसाद जी ने भेज अरे महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेजे हैं वो भी आत्मनिवदन क्षेत्रों वो भी आत्मनिवदन क्षेत्रो अंतर्दीप से आ रहे हो मायापुर से तो आप कैसे बोल रहे हो आपका आत्मनिवेदन हुआ नहीं हम तो देखते हैं आपका आत्मनिवेदन हो ही गया भक्ति ठाकुर आपका इंतजार में है जल्दी जाओ नहा कर जल्दी जाओ भक्ति में ढल बैठा है आप कल लिए अरे महाराज सचमुच देखो रूप को साई बात जो रूप रसाम जो सिंध में लिखा है आदौ गुरु पदाश्रयो तस्मात कृष्ण दीक्षा शिक्षणम हम लोग तो उल्टा बोलते पहले दीक्षा हो जाए तब हो गुरुचरण आश्रय पहले हो जाता हम उदाहरण दे दे हम फालतू बात करने नहीं बैठे पहले का जमाने में देखो रुक्नी देवी का ही बात सोचो रुक्की देवी क्या किया मन ही मन कृष्ण को स्वामी मान ली सुभद्रा ने मन ही मन अर्जुन को स्वामी मान लिए मान लिया ना तब का जमाने में व्यवस्था था शादी नहीं हुआ मन में स्थान दे दिए ये मेरा पतिदेव होता है बस हो गया तो गुरु को वहां गुरु मिलता है बहुत अच्छा उसका रोकटोक ज्यादा नहीं है चल उधर दिखा ले ले गया वो भी कोई दिखा हुआ भगवान चाहिए कि नहीं है तुम्हारा ये प्रश्न पहले है अगर भगवान चाहिए तो दिखा लेने का प्रश्न है नहीं तो भगवान तो जो भी है आश्रय लेने का आस्त्राय लो ये आश्रय लेने से भगवान त्याग करता नहीं अंतरदीप से आए हो हम तो देखते हैं आपका अंदर में आत्मनिवेदन हो ही गया जाओ नहा के और वहां क्या क्या भक्ति प्रति तीर्थ को से महाराज तुरंत वो गंगा जी में क्योंकि बाबा जी महाराज रानी चड़ा में थे अनंत का दास जो है उसका थोड़ा गुनावली बताएं तो अनंत देव का महिमा पता चलेगा इसीलिए ये सब बोल रहे हैं नहीं तो खुल खुल्ला बता जागे चक्रधाम में अब आविर्भाव हुआ ऐसा ऐसा क्या हो जाता अनंत देव को जानने के लिए अनंत का दास कैसा होता है पहले जानकारी होना चाहिए तो गंगा में नहाकर जब गए गोर भक्ति टगोर हरि नाम दे दिए दिखा तो हुआ महाराज बाद में पौपाद का पास संन्यास भी लिए भक्ति प्रतीप तित्व महाराज और गोरकिशोर बाबा आशीर्वाद किए आप संन्यास लेके बहुत प्रचार करो बहुत सच हुआ सन्यास लेने के बाद देश विदेश में प्रचार किए भक्ति प्रतीप तित्व की भक्ति प्रदीप तित्त सीमा तब तो वैष्णवों आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाते हाँ। जगदीश प्रभुस्थ जगदीश प्रभु थे स्कूल का मास्टर थे तो गुरु वैष्णव का आशीर्वाद हो जाए तो महाराज माला माल हो जाओगे क्या पैसा क्या क्या लेना है आपको खोद ठाकुर जी का आपको गदी में बैठा देंगे तो क्या चाहिए अनंत ब्रह्मांड का मालिक है हमने देखे हैं महाराज एक गरीब घराने का लड़की जिसका खाना मिलता नहीं दो दो टाइम उसका शादी हुआ करोड़ों करोड़ों रुपया जायदाद वाले आदमियों के साथ सेठों का साथ, साथ। बोले महाराज आपका लड़की को हमारा पास दो हम तो गरीब है बराबरी नहीं है बोले ठीक है कोई बात नहीं दे लड़की को दे दिया अब आप, आपका पास क्वेश्चन है मेरा वो बेटिया रानी वो जो लड़की जब शादी होके गई जाने का बाद अपना जो हसबेंड है सामी जो काल तक भी शादी नहीं हुआ था तब तक तो ये गरीब और वो अमीर है अब जो शादी बनकर शादी होकर गई तो उसका घर का जितना चाबी है सब कुछ है मालिक सामी भी मालिक है वो भी मालिक बराबरी हो गया तो हमारा ये पॉइंट आप समझने का कोशिश करो जब भगवान नित्यानंदो भगवान गौरचंदो को हम हृदय में धारण करेंगे तो क्या हमारा कुछ कमी रह जाएगा कोई कमी नहीं रहे इसी छोटे मोटे बात को आदमी समझते नहीं जब नित्यानंद गौर को हम धारण हमारा गुरुजी दे दिए हैं तो हमारा किस संपत्ति बाकी है आप बोलोगे कि आपके पास पैसा है हमारा हमारी पैसा नहीं है तो कौन ध्वनि है आप ध्वनि है क्या आमधनी है कौन जाने तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए बोले भागवत जी में ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणम हम तो बुद्धिमानों में इसी को वास्तव बुद्धिमान मानते हैं जिसका मनीषी बहुत मनीषी है लेकिन वो मनीषियों में इसको हम मनीषी मानते हैं जो ये दो दिन का जिंदगी में तैयार कर लेते हैं महाराज मरना जब है ही है टूडे और टुमोरो तो क्या ये क्या ये छोटे मोटे दुर्गम दूषित चीजों का पीछे अपना समय बर्बाद करे एक एक पल जो वैष्णव होते हैं अपना भगवान का सेवा के लिए व्यय करते हैं फॉर द एंटर सेटिस्फैक्शन ऑफ सुप्रीम लॉट दे स्पेंड दियर होल लाइफ नॉट ओनली मनी एडुकेशन एवरीथिंग सिर्फ पैसा नहीं है सिर्फ पैसा नहीं है जितना सारे है अपना एडुकेशन अपना अपना जो कुछ है पैसा अपना शक्ति अपना जौवन सब कुछ एक स्वाधीनता संगमी अपना देश माता के लिए अपना जिंदगी को दे दे माइया हम तुम्हारे लिए जिंदगी दे देंगे क्या तुम नहीं दे सकते हो तुम नहीं दे सकते हो स्वाधीन तसंगम में दे दिया उसका नाम इतिहास का पाता में आ गया अपना जिंदगी दे दिया तुम क्यों झूठा बोल रहे हो गुरुचरण में हम आश्रय अपना जिंदगी दे दिया भगवान के लिए दिया है तुमने बोल सकते हो दिया नहीं झूठा कहीं का जो गुरु वैष्णव आपका सामने सारे संपत्ति देने के लिए तैयार है उसके सामने क्या छोटा मोटा चीज मांगना बड़ा दुख की बात है आज जमाना बदल गया कोई सच्चा सुनता नहीं सच्चा हो तो तुम्हारा महा उदाहर मत जाओ वहां सच्चा कितन हो रहा है वो तो बोलेगा नहीं बोला महाराज मत जाओ और दिमाग खराब हो जाएगा सचमुच तो दिमाग खराब हो जाएगा हमारा बात सुनने का बाद तो सचमुच दिमाग खराब हो जाएगा दुनिया का आदमी बोले दिमाग खराब हो गया मतलब दिमाग सही हो जाएगा वो लोग बोलते दिमाग खराब श्याम बाबा का मान जाओ सारे ऐसा तो वो बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण बोलते बुद्धिमानों में वो वास्तव बुद्धिमान है वो जानकारी हो गया उसका जो दो दिन का जिंदगी है इसमें वास्तव अमृत तो प्राप्त करना जरूरी है जे शाम सो ए सो देश शाम सो ए सो भगवान अनंतो इस श्लोक देकर शुरू किया था पहले से हरिकथा सुनना चाहिए पहला शब्दों से थोड़ा बहुत बाद रह गया तो हरिकथा अधूरा रह जाता है बहुत डेंजरस ऐसा तो बुद्धि ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा चाह मनीषी नम ज सत्यम अन्य ने अनुत ये जो अनित शरीर है इसके द्वारा जो वास्तव अमृत जिसको प्राप्ति होने के बाद आपका जन्म और मौत बोल के कोई जो शब्द है आपका जिंदगी नहीं रह जाएगा यू कैन गो आउट ऑफ डेथ एंड बर्थ और जब तक ये जगत का चीज मांगोगे तब तक आपको इस जिंदगी में इस जगत में आना पड़ेगा कभी लात खाना पड़ेगा कभी इधर उधर भागना पड़ेगा बहुत कष्ट मिलेगा हम वृंदावन में गोवर्धन का किनारे बैठ के छुप छुपाकर कर कथा बोलते थे दो दो आदमी का सामने नहीं जाते थे अब करते थे बहुत दिन तक उसमें एक आए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका तंखा है एक लाख का ऊपर उस समय में आज से सात आठ साल का हो गया शायद पांच छह साल तो होगा ही तो उसका हृदय का भाव गुरुजी का कृपा से हमको पता था जब भी वो दिखा लिया है लेकिन वो दिखा वास्तव नहीं है हम दे होरी कथा बोलते बोलते अचानक मुख से निकल गया तुम तो अपना जिंदगी को एकदम बनाने के लिए तैयार हो शादी करोगे ये करो मजा मुस्ती ले लेकिन अगर लात मारे बीबी तो क्या करोगे ये निकल गया मेरा मुख से अगर लात मरे तो वो तो तुम्हारा सुख का सपने जो है वो तो चूड़ चूड़ हो जाएगा उस समय वो गुस्सा हो गया था मेरा ऊपर महाराज ऐसे ऐसे बात करता मोनो था बात नहीं कर सका शिकायत नहीं लटका सका शिकायत लटकाने के लिए तो हमारे पास आना पड़ेगा कैसे आए लेकिन महाराज होनहार की बात है सच्चा हो गया इतना लाखों रुपया खर्चा किया वो लड़की भी एजुकेटेड है बस दो दिन हुआ दस पंद्रह दिन एक महीना भी नहीं हुआ एक लात हो एक लात हो गया बस हो गया ना कौन जाने ठाकुर जी मेरा अंदर से ये तो सांप नहीं था सच्चा निकल गया अगर उसी टाइम में उसका बुद्धि निकल ठीक सही हो जाता तो उसके ये दुख भोगना ना पड़ता वो मेरा ऊपर गुस्सा हो गया यही बात है बुद्धिमान वो है जो जो जिंदगी दो दिन का जिंदगी में कुंभ मेला में स्नान लगाओ उसमें अमृत प्राप्ति करने के लिए जाओ वो अमृत के लिए हम प्रवचन नहीं दे रहे वो अमृत तो बाजार का कोई भी प्रसाद जाओ जोर जबरस्ती जाओ नहा लो और अमृत प्राप्ति कर लो हम तो वो अमृत के बारे में बैठे हैं जो आपको जन्म मरण के चक्कर से अनंत काल के लिए छुटकारा कर दे शंकर आचार्य जी बताते थे पुनरअपि मरनम पुनरअपि जननम पुनरअपि मातृ जठ रे स्वयनम ये जो है चक्कर इससे बाहर जाओ बुद्धिमान है अगर बुद्धिमान हो तो इसका बाहर जाओ अनंत देव नित्यानंद प्रभु का साथ बलराम जी का साथ संबंध जोड़ लो तो अपना अनंत काल का नंगापन समाप्त हो जाएगा मैंने जो श्लोक देकर शुरू किया था उसमें ये बताए थे जेसाम स ये सो भगवान दयाद अनंत सर्वात्मना श्रित पदम यदि निर्वलीकम ते दुस्तरम अति तरंत देवमायम माय न ममाहमीतिथि सीगा भक्षे कुत्ता बिल्ली खाने वाला तुम्हारा शरीर पर इतना आसक्त क्यों है जबकि ये शरीर को आप किसी भी हालत से रक्षा नहीं कर पाओगे कितना घटना है हम कितना कितना घटना आपका सामने रख दे गोद्रु में हुआ एक व्यक्ति दारू पीकर एकदम बैठ गया वो मैंने पैर का नीचे उसका दोस्त लोग देखा है घर चले जा साम गया अभी गीधर आएगा खा लेगा मेरे को जा अपना काम पे जा धक्का लगा दिया बहुत बार बोला घर चले जल्दी तू अपना काम कर बस रह गया इतना रुपया अपना होश में नहीं है पेड़ का नीचे बस गिदर आ गया आठ दस रात को सात आठ बजे नौ बजे बस गीधर आ गया बाल भोग कर दिया उसका लिए तो बाल भोग क... रात को ही होता है हमारा बाल भोग सुबह में होता है उसका बाल भोग रात में होता है क्योंकि उसका दिन शुरू होता है वो दिन उसका जैसा उल्लू है उल्लू का तो दिन है रात हमारा रात जो है उसका दिन है उसका दिन हमारा रात है बाल भोग कर दिया सुबह में उठकर देखे मैंने कपड़ा है और कुछ नहीं है बाकी सब तो चूल है नाखून है सब ओ मर गया महाराज रोना धोना क्या रोना धोना इसी सारी के लिए लाख इंटरनेशनल यूज करते हैं कितना सारे सेंट कितना सारे बर्दी आए हम देख लेंगे तेरे को कैसा बड़ा हुआ है तू अरे महाराज <laughs> भजन में आए फिर भी छुटकारा नहीं मिलता माया देवी भक्ति वाला तीत से मैं बोलते हैं भजन में आए फिर भी छुटकारा नहीं मिलता यहां भी कंपिटिशन लड़ाई किसका ऊपर पूंजा है शीला महाराज बोलते हैं भजन में जो लोग आ रहे हैं इसको भी अगर सही भजन ना हो तो माया देवी छुटकारा नहीं देंगे ती तुम्हारा बंगला में बोलते थे जरा भजन करते तरह माया देवी छाड़बे ना ते बेसि धरबे तर आरो कपड़ा बेसि खुलब्बे तातारी ब्रह्मचारी बोलना एक कबार ता खुले देते ब्रह्मचारी हुई ना कर्मचारी खुले देवे एके कपड़ भागवत क्या अमर कौथा बोल ची ना तुमरा हासो हम अपना बात नहीं कहते उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं देखो जो लोग सन्यास लेते हैं जो लोग संन्यास लेते हैं उसका वर्दी उतारने के लिए कोपिन उतरने माया देवी एकदम उसका पीछे लग जाते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव क्यों बताए मेरा गुरु जी अक्सर बोलते थे ब्रह्मोश् हो सावधान सब आदमी को है? और हमारा ये बाबा तो से उस दिन बोल दिया एक सुंदर बात ये बात हमारा बोलना अभी दुख होता है क्योंकि ये कथा में ये बात बोलना उचित नहीं हमारा सुंदरंद बाबा बोल दिया सुंदर बोले महाराज आजकल के जमाने में ये लाल वर्दी जो है ये लाल वर्दी है एकदम फालतू काम करने का लाइसेंस जैसे पुलिस वाले होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और ज्यादा हम खराब काम करने कुछ बोल नहीं पाओगे क्या बोलोगे उसका वर्दी ऐसा है तो बताया सबको के लिए नहीं बताया ये नहीं कि ब्रह्मचारी नहीं है हम ये नहीं बोलना चाहते उसका बातों में हमारा हंसी आ गया लाल वर्दी लेना मतलब ये तो बूढ़ा काम करने का एक लाइसेंस मिल गया आई कैन डू एनी थिंग कैन कैच मी विशेष करके जब प्रचार में जाते हैं तो हम डरते हैं क्योंकि हमारे साथ जो रहते हैं हमको तो बार बार चुनौती दे देख ये सबको ना तो कोई लड़की देखना ना तो कोई लड़का देखना देखना जीवात्मा तेरे को अगर कीपा मिला है तो कीपा देने का अधिकार है आपके पास ये सौ रुपया है तो दस रुपया बाक्स में दे सकते हो कुछ नहीं है तो कैसे दोगे तो भजन का कुछ शक्ति है आपका पास तो ये शक्ति के द्वारा किसी को उद्धार हो सकता है अपना ही उधर नहीं हुआ भले ही आपका सन्यासी भी ब्रह्मचारी क्या फर्क पड़ता है मेरा बात में बुरा मत मानो मानू सन्यासारी ब्रह्मचारी आज के जमाने में भी है लेकिन आपके सामने में कम आता है तो जैसा भगवान अनंतो यह श्लोक का विचार करना श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी ये श्लोक में दो शब्दों को बड़ा ध्यान से विचार करते थे बोला देखो ये दो शब्दों को भूलना नहीं क्या शब्द हैं? एक तो है जे शाम सो भगवान द्वयोद अनंतो। इसका कंडीशन क्या है बोले जे शाम सो भगवान द्वयोद अनंतो सर्वात्म आश्रित पदम ज्योधि निर्वलिगम निर्वलिप आ सर्वदा सर्वता सर्वदा आश्रित पदम सर्वात्मनाश्रित पदम ये दो पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना लाल काली देखे आपका जितने भी खतरा है विचार करो एक तो है सर्वात्मनाशित पदम हम गुरुचरण में आए तो हमारा लिए कुछ अमानत ही रख के आए कि गुरुचरण में सब शब्द क्योंकि ब्रह्मचारी या कर्मचारी क्या बने थे मेरा गुरुजी जाने हम तो नहीं जानते गुरु बोल सकते कि इसका दिल में सच्चाई था कि जुटाई था दीक्षा तो बहुत सारे आदमी लेते हैं दीक्षा लेने का तरीका होता है जैसे एक स्लो गुरु को गोसाई पद का असा तो सिंधु हम तो समय के अभाव के कारण खुल्ला खुल्ल व्याख्या नहीं कर पाते समय कहा है तो आप समझ पाते हैं? आदो गुरु पदाश्रय हो तो अस्माद कृष्ण दीक्षा आदि जी बोलते हैं आगे गुरुचरण आश्रय होता है हम जब सिल भक्ति प्रमोद पुरी सिंह गुरु महाराज का चरण देख लिए बोले यही हमारा गुरु है बस जैसे पतिव्यता रमणी अंदर में ये, ये हमारा पति बनेंगे दूसरा नहीं चाहे शादी में कुछ हो गया फिर भी वही मेरा पति ऐसा भी इंसिडेंट है शादी नहीं हुआ शादी होने वाला है लेकिन पति मर गया वो विधवा बन गया सादा का बोल सदा हमारा स्वामी चला गया तेरा स्वामी तो शादी नहीं हुआ बोला हाँ हो गया शादी तो अंतर में होते हैं शादी का समय नहीं जो वेद का मंत्र पढ़ाता है जदीदम हृदय तबो तदिदम तो हृदय ममो इस श्लोक बट जिन्होंने शादी किया उसको जानकारी है एक आत्मा यूनिफाई हो जाता है इसलिए जड़ जगत का फिलोसोफर जो है बड़ा बड़ी दार्शनिक उसका नाम नहीं बताएंगे वो बताए मैरिज इज नथिंग बट फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमन सो दो जीवात्मा का अंदर दोस्ती इसी भाव वेद में है दोस्ती बना है और कुछ नहीं उल्टा मत सोचो ये भी दोस्ती भजन के लिए कि मैं थोड़ा पैसा लाने का प्रयत्न करूं ये भोग लगा के भगवान को देंगे रोटी मोटी पानी सब होगा और बाल बच्चा जो है कृष्ण का दास दासी है हमारा तो कुछ है नहीं जैसे भक्ति मोदी ठाकुर का संसार था जैसे श्रीनिवास आचार्यों का संसार जिस संसार को भगवान बोलते ये हमारा संसार ये तेरा संसार नहीं मेरा संसार कब बोलेंगे ठाकुर जी ये तो तेरा संसार नहीं तो दिखाने वाले संसार किया तुमने संसार तो मेरे लिए किए कि मेरा सेवा में सुविधा हो जाए तो बड़ा भारी दार्शनिक बताएं मैरिज इज नथिंग बट फ्रेंडशिप बिटवीन टू सोल और हमारा वेद का अनुसार यूनिफिकेशन ऑफ टू सोल यूनिफिकेशन दो पर आत्मा का मिलन हो जाते हैं इसीलिए तो उसी जमाने में जब पति गुजर जाते थे पत्नी आग में छलांग लगाते स्वती हो जाते ना ये जड़ जगत का जितना सारे बड़े बड़े पैदा हुए थे वो लोग वेद का वेदांतों का खिलाफ गया महाभारत का खिलाफ गया बोले ये सब बेकार है भागवत में राम मोहन आदि सारे बाल विधवा का चालुकिया किया विद्यासागर जी ठाकुर जी सामने हमने भी तो विद्यासागर का व्याकरण परे हैं लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि विद्यासागर जी भगवान का बारे में उसका कोई जानकारी नहीं है तो कैसे भगवान के बारे में कोई टीका टिप्पणी लिख दे हाउ इट इज पॉसिबल आप विद्वान हो जड़जगत का विद्वान भगवान ने बोले यह तो विद्वान नहीं है विद्वान तो वह है जैसे कैसे बंधन हो या कैसे छुटकारा मिले इसका जानकारी जैसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए पंडितो बंधम अक्षित जो बंधन किससे होता है मुक्ति किससे होता है जानकारी वही पंडित सारे मुखस्त करे व्याकरण कर लिया ऐसा कर लिया वो पंडित नहीं है वो अपना बंधन छुड़ा नहीं सकता भक्तिविन ठाकुर ने विद्यासागर जी के बोले पंडित मसाई आपने क्या ठाकुर जी को देखे हो हमने वो छात्रो विमला प्रसाद में लिख दिया वो चीज को शायद अपने पोड़े होंगे पंडित मसाई आपने को आपने देखे हो ठाकुर जी को आपने तो खुद ही बोले थे जो सी, जो चीज जो चीज आप देखे नहीं हो इसका विषय में आप कुछ बोलते नहीं हो तो यहाँ सुदोदय सुदो ग्रंथों में टिक्का टिप्पण टिप्पणी लिख दिए क्यों भगवान निराकार निर्विशेष है आपने देखे हो विद्या सगर चीज सेटअप हो गया हैरान हो गया पूरा चुप एक बात उसका जवान से निकाला ले रहे हम तो झूठा बन गया महाराज हमने तो खुद ही लिखे हैं जो चीज देखे नहीं और जो जानते नहीं उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हम कैसे सुदोदय गुंतु में लिख दिया भगवान निर्विशेष निराकर जबकि इधर खेलते हैं भगवान नित्यानंद बलोराम कृष्ण गोविंद सब खेलते हैं तो हम बोलते हैं निर्विशेष निराकर कैसे संभव हमने देखे हैं क्या ये ठीक नहीं बिना जानकारी बिना तत्व ज्ञान बिना अनुभव हरी कथा बोलना भी डेंजरस है तुम्हारा अपना अनुभव में नहीं है तुम कैसे उस का सामने प्रवचन रख देते हो बड़ा बड़ा एकदम पोस्टर लग रहे हैं, ये भागवत कथा ये भागवत कथा कथा कदू व्यासन में लगा दिए हो आप भक्ति का कोई बात ही नहीं है इसमें सारे रहेगा पर मुझे केशव गुस्से महाराज जी जो सब बात बोले बोलने जाओ तो हो जाएगा खटिया खड़ा हो जाए तो जो भी है छोड़ो तो सर्वात्मना श्रित पदम यदि निर्बलिकम सर्वात्मना श्रित पदम मतलब एकदम अंतकरण से परिपूर्ण रूप से गुरु वैष्णव के साथ अपने को हवाले कर देना अपने को समर्पित कर देना तब भोग लग गया तब ठाकुर जी बोले गए हाँ आई जी बहत्मा को हमको क्योंकि गुरुजी हमको लिया है दिखा दिए हैं वास्तविक अगर हम भी वास्तविक लिए हैं कपटता नहीं किए तो गुरुजी हमको पार करेंगे जो क्योंकि भगवान ने जैसे भोग में तुलसी नहीं लगने से भोग नहीं लगता इस गुरुजी हमको वैष्णव हमको स्वीकार कर लिया तो हमारा भगवान भी स्वीकार कर लेंगे भगवान हमको ले। लेकिन कंडीशन क्या है दीक्षा का वो बोले सर्वात्म नाश्रित पदम जो निर्बली दोनों अलग शब्द देखा जाता है लेकिन विचार करो तो दो शब्दों का माने ऑलमोस्ट सेम सर्वात्म अस्त्रित्व पदम होने से ही निर्वलिक निर्वलिक मतम निष्कपट समझा मेरा बात? सर्वात्म आश्रित्व पदम होने से निर्बलिक हो जाता और निर्बलिक होने से ही सर्वात्म अस्त्रित्व पदम हो जाते देखने में दो शब्द है लेकिन इसका विचार करो तो एक में ही दो शब्दों का माने लुका है छुपा हुआ सर्वत्म अस्तित्व पद जब हो जाएगा निश्चित और निर्बलिक है क्योंकि वो निर्बलिक नि, निर्बलिक मतलब निष्कपट नहीं होने से सर्वत्म अस्तित्व पद होना संभव नहीं संभव नहीं पहुपाध जी जब किसी वैष्णवो का विरह तिथि में कथा बोलते थे तब पहुपाध बोलते थे के सब कुछ महाराज भी समझो कि आज नित्यानंद बबू का आविर्भाव थी थी हमको बोलना चाहिए था कि नित्यानंद बबू एक चक्रधाम में आविर्भाव हुआ था हड़ाई पुण्डी उसका पिता था और पद्वावती मैया था ऐसा गप बोल देना चाहिए लेकिन बहुपात परम के सबको सीमा बोलते थे जब भी कोई प्रवचन करने जाओ किसी वैष्णव और भगवान का आविर्भाव तिरुभाव में देर आर टू एस्पेक्ट वन इज ऑनटोलॉजिकल एस्पेक्ट वन इज मार्फोलॉजिकल्ट एस्पेक्ट ऐतिहासिक विषय है और तात्विक विषय है पोपा जी बोलते थे ऐतिहासिक विषय तो कोई भी वर्णन कर देगा नित्यानंद तात्विक विषय तो नहीं बताएंगे तो इतिहास बोल जाएंगे नित्यानंद बबू खेलकूद किया ऐसा ऐसा किया बस हो गया खत्म हमने क्यों अपना माथा पेची किया माथा खराब किया खींचान किया व्याख्या में कुछ खींचतान नहीं किया ऐसे ऑटोमेटिक ये सब व्याख्या चल रहा है ये सब तत्व ज्ञान जब तक ना हो जाए तो नित्यानंद बाबू को क्या देखोगे वहां पुतली खड़ा हुआ है जब नित्यानंद बाबू के सोचोगे क्या है उधर ये सब समझोगे कि नित्यानंद बाबू का दास कैसा है तो नित्यानंद बबू को पता चलेगा हमारा अगर कुल आचरण है तो पता चलेगा अगर भक्तिपूर्ण पूरी गोष्ती महाराज को देखे नहीं हो फिर भी पता चलेगा गुरुजी कैसा था शिष्य के द्वारा गुरु का थोड़ा परिचय हो थोड़ा नहीं पूरा परिचय हो जाता शिष्या का सही हो तो पूरा एकदम तो इसमें बात आता है जो शरीर कुत्ता बिल्ली खाने का लिए एकदम कुत्ता बिल्ली खाने के लिए हमारा शरीर खाने के लिए तरसते हैं जुमाने के जुमुना के उस पर खड़ा हो जाओ और रात को जुमाना रात को देखो क्या होता है उसी शरीर को बचाने के लिए हम कुछ भी बुराई काम, काम, काम हम कर लेते हैं कुछ भी खराब काम इल्लीगल काम हम कर लेते हैं और नित्यानंद बबू का बलराम का अगर कीपा मिल जाए तो ये दो दिन का शरीर एक कुत्ता बिल्ली सहने का शरीर के ऊपर आपका नौ ममाह मिति धीर धीर सौशाल भक्षे ए ये हमारा है तुम्हारा है ए हमारा है हमको आज प्रसाद दिया परमाणु नहीं दिया सब बांट दिया लड़ाई झगड़ा हो जाएगा क्यों शरीर के ऊपर अटेंशन है योर अटेंशन इज विथ योर मेटेरियल बॉडी दैट्स व्हाई फाइटिंग खामिंग देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी फाइटिंग इफ यू आर गिविंग योर बॉडी माइंड सोल एवरीथिंग वॉट यू हैव इफ यू आर डेडिकेटेड सॉल फ्रॉम हार्ट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिससेटिस्फैक्शन पौपाद का जमाने में शिलक केशव को सीएम आय बोल रहे हैं एक दफे प्रोपा जी पहुपाध जी किसी भी ब्रह्मचर्य सन्यासी को खामा खाम में ठहरने नहीं देते थे पोपाद जी देखते थे कितना सेवा का आदमी जरूरी है बाकी सब प्रचार में जाओ सेवा में न किताब डिस्ट्रीब्यूट करो मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करो सब करो जाओ बैठे नहीं जाना एक दिन एक सन्यासी आया तो दूसरा दिन जैसे माधव को सिंह महाराज हाय ब्रह्मचारी एक दिन देखा जिस दिन आया छोड़ दिया एक दो आ आए हैं काल का दिन किया परसों क्वेश्चन किया अच्छा हाय ब्रह्मचारी हाय प्रभु अच्छा हाय प्रभु आपका क्या सेवा है अभी अरे प्रभुपादेव सेवा करके तो आए हम आप अभी चले जाओ वहाँ बैठने नहीं देते थे प्रभुपात बैठने नहीं देते थे बड़ा कम आदमी रहते जैसे कुंजोदा कुंजोदा रहते थे क्योंकि उसका काम है चैतन्य नमट का मैनेजर केशव गुस्वी महाराज केशव गुस्वी महाराज पूरा ट्रस्ट वहाँ जो है वो खेती बाड़ी का वो उसका देखभाल करने थे वो रहते थे नरहरि प्रभु चैतन्य मठ का मां पूरा चैतन्य मठ का मां बोलते थे मां देखे हो तुम्हारा जिंदगी में मां किल को बोलता है नरहरि प्रभु को नरहरि प्रभु का टाइटल मिला था गौड़िया मठ का मां एक भक्तो भी अगर रात को आ रहा है अपना भोजन पानी दिन को तो नहीं मिला भोजन खत्म हो गया था प्रसाद रात को भी एक भक्त आ रहा है अगर किसी भी हालात से खबर मिली रात को तो वो बैठे रहे कब आएगा उसको खिलाएं एक रोटी बचे तो हम खाएं नहीं तो नहीं खाएं। साधु किसको बुलाया था महाराज हम तो देखे साधु लेकिन समझ नहीं पाए गुरु जी का जिंदगी में कितना बार हुआ कालना में एक आदमी रहता था गुरु जी अकेला निस्किंचन कितना बार ऐसा हुआ गुरु जी बोलते थे बाईस बार ना तेईस बार ऐसा भगवान परीक्षा लिया रसोई करके भोग लगाया और निकाला एक वैष्णव आ गया तो अकेला और कौन तबका फैसिलिटी नहीं था तबका जमाने उपन्न साल अठानवे साल से कुछ व्यवस्था नहीं था थोड़ा बहुत भिक्का मिल घूम फिर के सब ले आता था तो वो बोलते थे महाराज गुरुजी बोलते वैष्णव सेवा के लिए थोड़ा झूठा भी बोलने पड़े उसके लेकिन ये नकल मत करो बोलते थे महाराज हम तो भोजन किए हैं आपका लिए ही धड़ा हुआ है कोई आए तो आप भोजन कर लो ऐसा करके वो तो बोलेगा हम खाया नहीं तो खाएगा नहीं एक आदमी का ही पुरस्कार खाल खिला देते थे अगर कुछ बाजते थे, थे बाद में चले जाने के बाद थोड़ा पाते नहीं तो बिना खाए रहते थे नरहड़ू पु ऐसा है हमारा गिरी महाराज बोलते थे भक्ति नीला महाराज पहले हम न्यूज पेपर में ट्रेन नोदिया प्रकाश सुबह में निकल जाते थे सारे न्यूज़पेपर का मापी न्यूज़पेपर का हॉकर का मापी ट्रेन में बिक्री करते करते कलकत्ता मठ में जाते थे कालीपसा प्रसाद चक्रवर्ती से बाग मठ में थोड़ा बहुत प्रसाद था, तो तीन चार बजे पाके फिर यहाँ पहुँचते मत जंगल झाड़ी जंगल झाड़ी रात को दस साढ़े दस बज जाते जब पहुँचते चैतन्य मठ में पर सब अपना अपना भजन में सब लगे जाते कोई सो गया लेकिन नरहरी पर बैठा हुआ है कब आएगा और मेरे को खिला और दूध जो गौमाता दो एक रहते थे दूध दो चार भक्तों को तो कुछ भी थोड़ा बहुत दूध ठाकुर जी का भोग हो जाता गिरी महाराज बोलते थे हमको दूध कभी भी मिलता नहीं था लेकिन दूध बड़ा अच्छा चीज मिलता था वो क्या है हमारा दूध जो तबका जमाने में दूध सोचो कैसा दूध है घास पत्ता खा के औसूदी खा के गौ का दूध कोई अभाव तो नहीं था भले वो दूध जाल देने का जो पात्र है उसमें जो लगे रहते हैं ना मलाई बोले ये मिलता था मेरा दूध चाहिए नहीं हमको <laughs> गिरी महाराज मजा करते थे महाराज महाराज दूध तो मिलता नहीं था लेकिन जो मिलता था वो दूध से बहुत बड़ा है ये सब वैष्णव था कोई गुंजाइश नहीं है महाराज ये वो क्या हमने नहीं दिया आ, हमको क्यों ये बोल रहा है कुछ गुंजाइश क्यों प्रेम भरा हुआ ना जब आपका अंदर में प्रेम आ जाएगा तो छोटा मोटा चीज में कोई नजर रहेगा कुछ बोलो कोई नजर नहीं रहे सर्वात्मना सिद्ध पदम यदि निर्वलीकम ये सब वैष्णव लोग थे के सब गो सिंह आज बोलते थे वैष्णव का बारे में बोलने जाओ तो सिर्फ वैष्णव हरिदास ठाकुर जबन कुलव्या आविर्भाव ये वो तो क्या बोलना फायदा क्या है जब हम जानते ब्राह्मण और वैष्णव का बीच में कोई दीवार खड़ा करने के लिए ही तुम बोल रहे हो जबकि तुम प्रवचन में बोलते हो ब्राह्मण जो है और वैष्णव जो है वैष्णव बहुत ऊंचा है श्लोक भी बता देते हो सप्तम स्कंद से विप्रात विशर गुण जोता अरबिंद नाभ पदार विदिमुखात सपचम वरिष्ठम श्लोक तो बोल देते हो लेकिन मन में भावना है कि ये ये तो नीचा कुल में आविर्वाद हुआ झोरू ठाकुर हरिदास ठाकुर नीचा कुल में हम तो देखो कितना बड़ा प्रवचन दे दे लंबा चौड़ा और 50,000 रुपया कांटेक्ट कर लिया 2 लाख रुपया एक लाख रुपया हमारा भगवत प्रवचन करे हमको नहीं चाहिए जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे सब चाहिए तेरी काहीं का, का बदमाश बोला हमको नहीं चाहिए यह सब है हमारा सब आए हैं उसका खर्चा पानी है हमारा ये सब लेते हैं सब ढोंगी नाटक बना रहे हैं पहुपात बोलते थे कि जब यात्रा यात्रा जानते जो नाटक होता है ना प्रोपात बोलते सब सब नाटक में एक एक रोल प्ले कर रहा है नाटकबाजी पहुपात बोलते थे हम नहीं बोल रहे पोपात बोलते सब नाटकबाजी करने के लिए आए नाटक पहुपात बांग्ला में बोलते थे जे रकम नाटक दलते अभिनय करे लोग सत्यता बोले वस्तु थके रकम भजन करने आए तो अगर उसमें अभिनय हो जाए उसने वास्तव कोई भाव नहीं रहेगा रहेगा कि नाटकबाजी है हो गया नाटकबाजी हो गया दिखा ऐसा लो जैसे अपना जीवन जौवन धन प्राण सब कुछ गुरु वैष्णव को दे दो तब तुम्हारा जवान पे हरिकथा निकलेगा नहीं तो हरिकथा का, का मापिक कुछ निकलेगा विष्ठा और मुत पेशाब निकालेगा शास्त्रों में लिखा हुआ हरिकथा नहीं निकालेगा धंधाबाजी निकालेगा कुछ नहीं निकालेगा तो नित्यानंद बाबू का बारे में यह कहना चाहें हम अगर कितना टाइम तक बोले थे तो तुम्हारा तो आरती का टाइम हो गया और दो चार घंटा कहे तो तो शांति नहीं होता दो चार घंटा और कम से कम तो नितानंद प्रभु का चरण में आश्रय अगर हो जाए मैंने नितानंद प्रभु का चरण आश्रय मतलब प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान के चरण में आश्रय देना यह संभव नहीं होता क्योंकि भगवान एक ऐसा रियालिम में रहते हैं ट्रांसजेंडर रियालिम जिनके साथ बद्धजीवों का कांटेक्ट नहीं हो पाता बॉन्डेड सोल दे केन नॉट गेट इन टच विद द सुप्रीम लॉर्ड कैसे हो पाएगा पोपाजी बोलते थे जे बदीव का कृपा इस जगत में कैसे आते हैं भले बद्धजीव को ऊपर कृपा तत्प्रकाश तो तत्शक्ति तो जैसे वैष्णव लोग आदि इनके द्वारा इस जगत में भगवान का किपा टपकते हैं भगवान का कि डायरेक्ट चले जाओगे तो होगा नहीं भगवान का कि गुरु वैष्णव के माध्यम इस जगत में अवतीर्ण होते हैं तुम्हारा अगर हिम्मत है तो जाओ वास्तव वैष्णव नहीं है बोल के जब गाली दोगे तो तुम्हारा सत्यनस हो जाएगा आज भी है आज भी है वास्तव वैष्णव जिसका आदर्श है आचरण है तुम आंधा हो तुम अंधा हो इससे देख नहीं पाते नहीं है बोलने से तुम्हारा अपराध लगेगा तो तुम ये बोलना चाहते हो कि जगन्नाथ जगन्नाथ का कोई पावर नहीं है जगन्नाथ ठूटो जगन्नाथ है वो जगन्नाथ का ऐसा भी पावर नहीं है कि जगत में दो दस वैष्णव को रखे कि जगत को उद्धार के लिए तुम्हें यही बोलना चाहते हो ना आजकल को गुरु वैष्णव नहीं सब हमारा ही गुरु वैष्णव आजकल के जमाने में क्या गुरु वैष्णव है कोई नहीं है गुरु वैष्णव ये अगर बोलोगे तो तुम्हारा सत्यना सबसे पहले होगा क्योंकि गुरु वैष्णव रहेगा भक्ति धारा कभी भी अवरुद्ध नहीं होने वाला प्रोमिस किया है का भक्ति बिनो धारा अवरुद्ध होगा नहीं तुम्हारा नजर में नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु गुरु वैष्णव का रूप गुरु वैष्णव का आकार लेकर जगत में अवतरण होते हैं इसमें एक विशेष प्रसंग हो विशेषकर के वृंदावन में हम बताना चाहें कि ये वृंदावन में यह सिद्धांत तो लेकर बहुत लड़ाई होता है बहुत हंगामा होता है अगर आप बोलोगे कि नितान हम बोले कि नितानंद बलराम इनके कृपा जगत में आते हैं कैसे गुरु वैष्णव का रूप धारण करके कभी शिलाभक्ति देव माधव गोस्वी महाराज का रूप पकड़ लिया कभी भक्ति शिलाभक्ति प्रमोदपुर गुरु महाराज का रूप पकड़ लिया एक एक रूप धारण करके अनंत देव अनंत रूप धारण करके ये ब्रह्मांड में एक एक जगह जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए एक एक रूप पकड़ के आते हैं समझो अगर आप बोलेगे कि अगर रामानुज संप्रदाय का कोई सदगुरु है इसको तुम गाली दोगे क्या नहीं बिल्कुल नहीं चारों संप्रदाय में जो सिद्ध महात्मा है किसी को कुछ मत बोलो कि सब नित्यानंद बबू है। तुम ये नहीं बता सकोगे कि गौड़ी मठ में हमारा नित्यानंद प्रबू का प्रतिनिधि है गुरु वर्ग उन लोगों का भी है। लेकिन प्रकाश में तरतम है सदगुरु अगर है तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का टाइम पे जब गुरु तत्वों का पूजा होता है तब तमाम गुरु तत्व का पूजा होता है तब तुम्हारा संप्रदाय में सदगुरु हमारा संप्रदाय निम्बार को संप्रदाय में सदगुरु रामानुजीय संप्रदाय में जितना सारे संप्रदाय में सदगुरु है सबका पूजा उतारा जाएगा क्योंकि सभी भगवान लेकिन जब विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उपाध्य स्वरूप में प्रकार हमारा जगत में आए हैं उसमें हमारा विशेष सुविधा होता है कब आविर्भाव हुआ प्रभुवाद का इसी तिथि का ध्यान देना चाहिए भक्तिपूर्ण गुरु महाराज कब आविर्भाव तो अपना अपना गुरुदेव लेकिन सब इसको बोलता है समस्ती गुरु तत्व तो और बैष्टि गुरु तत्व तो तो। बैष्टि गुरु तत्व तो में जो गुरु जो नितानंद प्रभु जो जो स्वरूप पकड़कर तुमको कृपे किए हैं वो गुरु तुमको दिखा दिए हैं उसका पूजा उतारना चाहिए उसी दिन जिस दिन तुम्हारा गुरु जी आविर्भाव हुआ है उसी दिन उसका वंदना करना चाहिए लेकिन तमाम गुरु तत्वों का सदगुरु तत्व जहां से आए हैं वो तमाम गुरु तत्वों का पूजा होता है कुछ दिन गुरु पूर्णिमा का दिन वैष्टि गुरु तत्व समस्ती गुरु तत्व समझो नहीं तो भेदभाव आ जाएगा शास्त्रों में बताया गया अगर रामानुज संप्रदाय का अगर निम्बर्ग संप्रदाय का किसी वैष्णव है तो आए उसको सेवा नहीं करेंगे अरे जरूर करेंगे लेकिन संगों का बारे में रूप को सही पाद रसाम में सुंदर बताए अपना ही संप्रदाय में ऊंचा भक्तों का संग करने से अपना भजन का रसपुष्टि होगा लेकिन उसको ठुकराओ मैं उसको सेवा इसको जीबे गोसाई पर सुंदर सुंदर बिचा दिए हैं जीबे गोसाई पर ये सब हम पहले भी बहुत चर्चा किए हैं सब भूल जाते हैं आदमी शिक्षा गुरु दीखा गुरु बौद्ध पौध बौद्ध पौध गुरु जो भी है लेकिन जो संग करोगे तो अपना ही संप्रदाय का ऊंचा अवैश ऊँचा जो भजन करे उसका संग तब तो उस आपका रस का पुष्टि होगा समझा मेरा बात लेकिन उसको अपमान नहीं करो सारे जहां तक कि विषादे हैं देवता लोगों को भी अपमान मत करो ये ब्रह्मो रुद्रादी देवा गया कदाचनो ब्रह्म रुद्र आदि कई भी देवता का अपमान मत करो सर्वो देव की आराध्य देव है भगवान नंदन से कृष्ण हाँ। फिर भी बोला शस्त्र में बताया गया कि किसी भी देवता का अपमान मत करो देखा नंद नंद श्री कृष्णो आरध है हरिव सदारध्यो हरी सदारद्धो बो सदारध्यो सर्वो देवेश्वरे स्वरो ब्रम्मो रुद्रादि देवा नया कदाचन तो श्लोक मिल गया तुमको तो हमने जो भागवत का वो जो श्लोक बताया प्रहलाद महाराज ये जो नारद जी का उदर सप्तम स्क्रात दिशोर गुण जूताम वरिष्ठम दिशु मान छीप्लाई मल्टीप्लाइड मतलब ब्राह्मणों का बारो गुण होता है शुद्ध शुद्ध ब्रह्म का वो बाड़ोगुण से जुड़ा हुआ है फिर भी वो ब्राह्मण नहीं है राक्षस है जब हरि भक्ति नहीं है जब विष्णु को पूजा नहीं करते समझा मेरा बात राक्षस बाड़ोगुण है लेकिन भगवान में भक्ति नहीं है तो फिर भी उससे शपथ जो है नीचो कुल में आविर्भाव हुआ हैं जैसे साल्वेग मुसलमान कुलवे आविर्व सालवेक पूरी पुरुषोत्तम धान में आलोचना करो जगन्नाथ उसको तो किपा की वो अच्छा है वो ब्राह्मण बोल के जो चिल्लाते हैं उससे बढ़कर है करोड़ों गुना अच्छा है क्योंकि उसका ऊपर जगन्नाथ प्रसन्न है ब्राह्मणों से वो अच्छा है क्यों उसका अंदर हरि भक्ति है तुम्हारा जितना भी क्वालिटीज हो जितना भी एडुकेशन हो हरिभक्ति नहीं हो भगवान का लिए प्रेम नहीं हो तो कोई काम का नहीं भक्त ठाकुर की इतना तक बताएं तो सारे आदमी गुस्सा हो जाएगा जड़ो विद्या जतो मयार वो भाव तुम्हार भजने बाधा अनित तो संसार ए मोहजन जीव के करो ये गाधा जीव को गाधा बना देते हैं जितना सारे एजुकेशन गाधा मतलब गाली नहीं है संसार का मजदूरी करे संसार का मजदूरी कर रहे हैं ना तो, तो गाधा ही तो हुआ वक्त में ठकुर बोला संसार का मजदूरी कर रहे भले ही कुली कुली तो स्टेशन में माल उतारते हैं तो हम भी माल उतारते हैं संसार का मजदूरी कर रहे तो हमारा कैसे छुटकारा नित्यानंदो बबू का बारे में एक एक साल नित्यानंदो बाबू का आविर्भावती थी कि बारे में नया नया चीज का दर्शन का आलोचना होना चाहिए नया नया एक एक दिगंत जब समय आओ हम भी इधर समाप्त करेंगे क्योंकि आरती का टाइम है बोलने का इच्छा होता है बहुत सारे चीज लेकिन हजम भी करना चाहिए सुनोगे तो हजम हो तब ना <laughs> हाँ जाओ ठीक है के वंछा कल्पतर्वश्य पासिंदोपति पावन भ्यो नमो नमः बहुत कुछ बोला छिलो इितान बहू का शादी का बारे में बहुत सारे किताब निकाला है लेकिन वो हुआ नहीं बहुत सारे हम चर्चा करेंगे कभी समय हो तो